पत्रावली दो सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित सहस्त्र दीपोद्यान अगस्त अट्ठारह प्रिय श्रीमती बुल से स्टलडी का जिनके बारे में मैंने उस दिन आपको लिखा है और एक पत्र मिला उसे मैं आपके पास भेज रहा हूं सब कुछ मानो पहले ही से अपने आप ठीक होते जा रहा है श्री लेगेट के आमंत्रण पत्र के साथ इस पत्र को मिलाकर देखने से क्या यह आपको दैव का बुलावा मालूम नहीं होता है मैं तो यही मानता हूं अतः उसका अनुसरण कर रहा हूं। अगस्त के अंत में श्री लेगेट के साथ मैं पेरिस जा रहा हूं एवं वहां से लंदन जाऊंगा। हेल परिवार से मिलने के लिए मुझे शिकागो जाना है इसलिए ग्रेनेकर सम्मेलन में मैं सम्मिलित नहीं हो सका मेरे तथा मेरे गुरु भाइयों के कार्यों में आप जितनी सहायता कर सकती हैं इस समय मैं आपसे उतनी ही सहायता चाहता हूँ अपने देशवासियों के प्रति मैंने अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभाया है अब जगत के लिए जिससे कि मुझे यह शरीर मिला है देश के लिए जिसने कि मुझे यह भावना प्रदान की है तथा तो मनुष्य जाति के लिए जिसमें कि मैं अपनी गणना कर सकता हूँ कुछ करना है जितने ही मेरी उम्र बढ़ रही है उतना ही मैं मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है हिंदुओं की इस धारणा का तात्पर्य अनुभव कर रहा हूँ मुसलमान भी यही कहते हैं अल्लाह ने देवदूतों से आदम को प्रणाम करने के लिए कहा था बाइबिल ने ऐसा ही किया इसलिए वह शैतान बना यह पृथ्वी सब स्वर्गों से ऊंची है सृष्टि का यही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के लोग हम लोगों की अपेक्षा उच्च श्रेणी के नहीं हैं क्योंकि वे हमारे साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते तथा कथित उच्च श्रेणी की प्राणी अर्थात मरे हुए लोग अन्य प्रकार के देवध देहधारी मनुष्यों के सिवाय और कुछ नहीं है सूक्ष्म होने पर भी उनके शरीर वास्तव में हस्त हस्तपादादि विशिष्ट मनुष्य शरीर ही है और वे इसी पृथ्वी के किसी दूसरे आकाश में रहते हैं तथा एकदम अदृश्य भी नहीं हैं हम लोगों की तरह ही उनमें चिंतन शक्ति तथा तथा अनयान्या सब कुछ विद्यमान है इसलिए वे भी मनुष्य ही हैं देवता तथा देवदूतों के बारे में भी यही बात है किंतु केवल मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है तथा देवादि को पुनः प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा मैक्समूलर का अंतिम लेख आपको कैसा लगा आपका विवेकानंद 207 सौ सात ई सीई स्टडी को लिखित ओम तथ होटल कॉन्टिनेंटल थ्री रियो कैस्टिंग ग्लियन पेरिस 26 अगस्त अट्ठारह प्रिय मित्र मैं यहाँ परसों पहुँचा हूँ मैं अपने एक अमेरिकन मित्र का मेहमान होकर यहाँ आया हूँ जिनका विवाह अगले सप्ताह होने वाला है मुझे उस समय तक उनके साथ रुकना पड़ेगा इसके बाद ही लंदन आने की कुछ छुट्टी मिलेगी तुमसे मिलने की उत्सुकता और आनंद की कल्पना करके पुलकित हो रहा हूँ सत्य मैं तुम्हारा सदा तुम्हारा विवेकानंद दो सौ आठ श्री ईटी स्टडी को लिखित द्वारा कुमारी मैक्लाउड होटल हालैंड रियो दला पिक्स पेरिस पाँच सितम्बर अठारह सौ पंचानवे प्रिय मित्र तुम्हारी कृपा के लिए आभार प्रकट करना अनावश्यक है इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता तुम्हारी मूलर का हार्दिक नियंत्रण है निमंत्रण है और उनका आवाज़ तुम्हारे बहुत निकट है मैं सोचता हूँ दो एक दिन के लिए उनके यहाँ जाना अच्छा रहेगा और तब तुम्हारे पास आऊँगा कुछ दिनों तक मेरा शरीर बहुत बीमार था जिसकी वजह से तुम्हें पत्र लिखने में देर हो गई आशा है शीघ्र ही हृदय और मस्तिष्क में मस्तिष्क से एक साथ ही मिलने की विशेष सुविधा होगी प्रभु में प्रेम और बंधुभाव के साथ सदा तुम्हारा ही विवेकानंद